नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम जी सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड इवनिंग राजस्थान गुड इवनिंग गुजरात आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ खास बातें करेंगे और आशा करता हूँ आपने योग दिवस को बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से बनाया होगा और योग किया होगा ऐसे शुभकामना करते हैं तो योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ विश्व संगीत दिवस के भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और आइए आज के दिन विशेष के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रीय शकें 1941 सौ इकतालीस गते सात आषाढ़ा शुक्रवार आज है विक्रम संवत दूहार छहत्तर कृष्णा पक्ष चतुर्थी आषाढ़ा शुक्रवार श्रावण आज है इस्लामी जिले चौदह सवल जुम्मा आज है इसके साथ ही उर्स अमीर खुशरो बीजी वर्गीज विष्णु प्रभाकर मुद्राक्ष इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही केशव बलिराम हेडगेवर इनका जो है पुण्य दिवस है और इसके साथ ही विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जहां संगीत के बारे में भी और योग के बारे में एक बहुत ही अच्छा समन्वय है जहां योग है वहां संगीत है और जहां संगीत है वहाँ भी योग है एक दूसरे के ये पहलू है संगीत और योग तो चलिए आपके जीवन में अगर योग है तो संगीत भी है संगीत है तो योग भी है तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर आपके जीवन में इन दोनों का बैलेंस है तो जीवन जो है बहुत ही खुशनुमा हो सकता है ये दोनों भी हमारे अभिन्न अंग है अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हमारा जीवन जैसे नीरस है तो इसीलिए इन चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में संगीत और योग जी हाँ आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जो आपको अपने आप एक खुशी देगा आप सुनाए हैं रिडोमा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो। मंजिलों पे साहिले अक्ष ja इतने क्या करे जोशे जुमर होश न फिर क्या करे मनी अपनी जगह रास्ते अपनी जगह जब कदम ही देकर वापस जा रहे। हैं। आपने किया था मेरे तो तो कार्यक्रम में और काफी अच्छा गीत आपने सुना किशोरजा की आवाज में लगता है कहीं कही ना कहीं हमारे जीवन में इस तरह की बातें आती हैं और हम इस मुकाम पर भी रहते हैं जहाँ पर हम अपनी मंजिल के करीब आकर उससे दूर भी हो जाते हैं तो वहीं जीवन की कभी कभी कड़वी सच्चाइयों को पी जाने के लिए हमें थोड़ा हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना होता है और हिम्मत के लिए फिर से मैं कहूँगा कि आप अगर योग करते हैं तो आपको हिम्मत भी मिल जाती है और आप अपने मंजिल पर आगे भी बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है लिखते हैं ऊषा राम ग्रासिया 100 परसेंट दिव्यांग हूँ दिव्यांग मिठाने के लिए चालू किया था मैंने 2018 में श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन से योग और तब से मेरा जो है दिव्यांगता जो है धीरे धीरे कम होता गया है और मैं दर्द से मुक्त हूँ क्या बात है ओषाराम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को योग के क्या फायदे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपका अनुभव ही अपने आप में बहुत कमाल का है कि आप दिव्यांग होते हुए भी उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे योग के माध्यम से आप अच्छा बेहतर होते जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं योग के अनेक फ़ायदे हैं योग का प्रयोग जितना आप करेंगे जीवन में उतना ही आपको खुशी मिलेगी तो चलिए आप आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ लेकिन उसके पहले आइए बात करते हैं आज जैसे विश्व संगीत दिवस है संगीत के साथ साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और ये विश्व में सदा ही शांति बरकरार रखने के लिए ये चीज़ें जो है फ्रांस में पहली बार 21 जून उन्नीस को ये पहला विश्व संगीत दिवस मनाया गया उसके बाद ये धीरे धीरे चलता गया और पूरे विश्व में ये चीज़ें होने लगी धीरे धीरे हर लो तो अब 21 जून 1982 को ये चीज़ें शुरू हुई और फिर इसके बाद संगीतकार ओएल कोने ने उन्नीस में इस दिवस को मनाने की बात कही थी और फिर उसके बाद आ, कुछ समय विलंब हुआ और पूरे छः साल के बाद ये चीज़ें होने लगी और विश्व संगीत दिवस कुल सत्रह देशों में मनाया जाता है इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम, ब्रिटेन जर्मनी स्विट्ज़रलैंड और इज़राइल चीन लेबनन और मलेशिया मार्को पाकिस्तान जैसे अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग देश हैं जो इस संगीत दिवस को मनाता है और एक तरह से संगीत एक त्योहार है एक उत्सव है एक फेस्टिवल है और जिसे सारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है हेलो नमस्कार नमस्कार रमेश वेलकम बैक वाओ क्या बात है कैसे है आप <laughs> मैं बिल्कुल ठीक और दो दिन से इंटरनेट नहीं था तो रेडियो नहीं आ रहा था जी जी जी तो हाँ जी, हां जी और आपकी आवाज सुनी तो आज तो वहाँ इंडिया में तो बड़े धूमधाम से योगा डे मना रहे हैं <laughs> तो आज तो सब लग रहे होंगे बिल्कुल गया। <laughs> आ, मुझे भी ऐसा लग रहा था की मैं भी निकल गया हूँ <laughs> <laughs> देखने आना पड़ेगा सबको आपको आपको देखने <laughs> जी जी जी और बताए आपके यहाँ क्या योगा दिवस या म्यूजिक डे जैसे कि आज है संगीत दिवस भी मनाया जाता है क्या हम हमने पिछले वीक मनाया था यहाँ अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ फोर्थ जुलाई अगला वीक जो है वो परेड होती है यहाँ इंडिपेंडेंस डे तो उसके वजह से वाशिंगटन डीसी सारा वहाँ परेड की वजह से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो दो वीक पहले एक वीक पहले ही कर दिया अच्छा अच्छा तो च्छा। पिछले वीक वाशिंगटन डीसी मॉन्यूमेंट के सामने व्हाइट हाउस के पास सामने जाके हमने वहाँ मुरली सुनी वहाँ बैठ के भोग भी खाया मेडिटेशन करी और उसके बाद उनका टाइम था योगा का उसके बाद वहाँ योगा का प्रोग्राम था वो भी किया तो नहीं मैंने पर देखा हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. तो क्योंकि तब तक धूप आ गई थी तो मैं हीट में नहीं रहती ज्यादा अच्छा, तो च्छा, च्छा, मेरा मानना ये है जिंदगी का निचोड़ ही दो चीजें हैं एक योग है। और दूसरा सहयोग बस <laughs> तीसरा कोई चीज है ही नहीं, <laughs> नहीं सहयोग दोगे तो उसमें प्यार भी आएगा केयर भी आएगी संबंध भी बनेगा और योगा करोगे तो अपनी सेहत का अपना भी ध्यान रखोगे तो जिंदगी क्या बस योगा और योग और सहयोग हाँ इसके बीच में संगीत है <laughs> हाँ वो तो निदम तो जब हाँ बोलेंगी तो संगीत तो बजेगा ही ना <laughs> <laughs> हाँ, सही बात है आपकी जॉब पक्की है कि तो आप उसमें का करें, आपकी जॉब पक्की है और बाकी हमारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार बड़े दिन हो गए उनकी आवाज नहीं सुनी तो आप दूसरे आपका रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता रहा और उम्मीद करती हूँ आप जिस कार्य के लिए गए थे वो भी सक्सेसफुल रहा होगा जी जी जी बहुत ही अच्छा रहा हमारा यात्रा आप लोगों की याद आती रही तो हम लोग कुछ प्रोग्राम वहाँ से भी आपको सुनाते गए <laughs> हाँ, नहीं वो तो हम सब ऑडियंस जो हैं हम जो लिसनर हैं हम तो है ही ऐसे कि हमारी याद तो सबको आनी है ये जो हमारे भाई लोग बहने लोग ये सब जो कम्युनिकेशन आपकी मैं सुन रही थी क्योंकि दूर होने की वजह से फोन नहीं लग रहा हम्म हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया आपको संगीत दिवस की और योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को धन्यवाद शुक्रिया तो आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी ने गुड मॉर्निंग किया है और आप सभी दोस्तों को याद किया बड़े प्यार से और जैसे कि सारे चीज़ें जो है एक साथ जुड़ जाती हैं और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे इंटरनेट विलंब के कारण ये दो तीन दिन प्रोग्राम नहीं सुन पाएँ जैसे सुरेश जी जोटाना वाले भी नहीं सुनते हैं अगर वो दुकान पर होते हैं तो वो नेट से सुनते हैं तो वहाँ पर उनका जो है ये दिक्कतें रहती हैं और घर पर सुन पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका रेडियो चलता है तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे संगीत के बारे में मैं बात कर रहा था विश्व संगीत दिवस के अलावा इसे संगीत समारोह के रूप में भी जाना जाता है ये एक तरह से संगीत का उत्सव है त्यौहार है और जिसे सारे देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और भारत में इस अवसर पर बहुत जगह संगीत जो आयोजन है कॉम्पिटिशन है प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन किया जाता है और कहीं संगीत से बने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाती है तो आइए जब संगीत और योग की बात हो रही है तो जीवन में खुशी तो नेचुरली आपके पास आ ही जाएगी और एक बहुत ही ख़ूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलूँगा जो राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया था नाइन्टीन में और ये एक संगीत जो है इसमें थोड़ा सा अलग जो है फील देता है और ये फील इसलिए देता है क्योंकि इसमें आर डी वर्मन साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है और आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था और लता मंगेशकर किशोर कुमार साहब ने इस गीत को गाया है तो यहाँ पर एक गाँव का जो फील है वो देने की कोशिश की गई है और पर्वत जहाँ पर नदियाँ हो और बहुत सारी चीज़ें हो, एक गाँव का जो सीन है वो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप फील कर पाएंगे संगीत के साथ और इसके लिरिक्स भी कुछ इसी तरह के हैं तो ये गाना आपके लिए ख़ास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 हम तो नहीं वो दीवाना जी गाँव में दो प्रेमी रहते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे और महबूबा ये एक एल्बम आई थी 1976 का ये गीत आपने सुना आइए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और विभाजी ने आप सभी दोस्तों को बड़े प्यार से याद किया है तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं संगीत विश्व संगीत दिवस की कुछ खास बातें सुनाना चाहूँगा और आपने योग किया है या योग का इवेंट आपने अपनी जगह पर किया हो तो ज़रूर हमें बताइए कि आपने किस तरह का आयोजन किस तरह के योग आपने सीखे या किए उसके बारे में ज़रूर बताइए अगर आपने अटेंड किया हो तो ज़रूर बता पाएंगे <laughs> तो मैं चाहूँगा कि सुबह सुबह आपने योग का जो विशेष आयोजन हुआ है अब रोड के आसपास में बहुत जगह जो है हमने देखा स्कूलों कॉलेजेस के कैंपस में ग्राउंड में ये चीज़ें होती रही हैं और आपने अटेंड किया हो तो ज़रूर हमें बताइए तो हमें अच्छा लगेगा हलो नमस्कार कैसे तो हो बस बढ़िया है आप सुनाइए आप कैसे हैं जी बस तो बिल्कुल बढ़िया है अच्छे है और बचता थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है लेकिन आज रेडियो बजना शुरू हो गया तो मुश्किल रहते है आज कल सही बात रेडियो के साथ आपका योग हो गया है इसको बिल्कुल पूरा दिन मनाते हैं जी जी, जी जी जी और बहुत अच्छी बात भी हो रही है अभी अभी हमारे जो विवाद विवादित में जो याद किया है सबको बहुत अच्छी बात है जी क्यूँकी आज वहाँ बैठे बैठे जो हमको सबको याद करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छी बात होती है आहीं, आहीं, और बहुत अच्छी बात भी बताए कि जो योग जो और सहयोग है जो योग में हमारा जीवन के लिए हमारा शरीर के लिए अच्छा है और सहयोग हमारा परिवार हमारा तो रिश्ते के लिए भी अच्छा है और बीच में हमारा संगीत वो भी संगीत बिना तो कुछ है नहीं।, आहीं, आहीं, तो नहीं होते कुछ नहीं है हमारा कोई भी टेंशन हो कोई हमारी प्रॉब्लम हो तो हम संगीत सुन जाते है तो हमारा भी मन भी अवसर हो जाता है अच्छी बात है तो साथ हुआ है। <laughs> और योग कि नहीं आपने अरे हम तो सारे दिन योग करते हैं सब देखो योग योगी चलता है पूरा पूरा बदन ही हमारा योग कर लेता है पैर है हमारा पूरा गर्दन है शरीर है पूरा बस योगी चलता है और स्वास लेने में भी थोड़ा सा हम श्वास ले लेते हैं हम अ कंचन भाई भी यही बातें बता रहे थे कि हमारा पूरा दिन योग चलता है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हमारा तो, काम कर रहता है तो हम पूरा पूरा हमारा पता नहीं चलता कुछ हो जाती है अच्छी हु, तो, बात है सर और बहुत अच्छी बात हो रही है और सबको तो हमारी तरफ से पहले तो हमारे गुड मार्निंग सुबह का है जी जी जी बात है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको जी शुक्रिया नमस्कार नमस्कार आइए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताया शुरेश जी जो राणा से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और योग इनका हमेशा ही रहा है क्योंकि यहाँ पर आप शारीरिक व्यायाम अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आ, क्योंकि अब आते हैं तो सवेरे पाँच बजे से ही इनकी मशीनरी शुरू हो जाती है और रात दस बजे तक या नौ बजे तक शायद दुकान पर जाते हैं तो इस वजह से इनको समय भी मिलता रही है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो चीज़ें तो नेचुरल है ही हैं लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सैटरडे संडे जिस दिन दुकान आपका एक आधा दिन दो घंटा बंद करके आप अगर स्पेशल योग करने जाते हैं तो ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है अब आइए आगे बढ़ते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत विश्व दिवस के बारे में मैं बात कर रहा था हेलो हाँ जी नमस्कार जी जी नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप जी मैं विनीता चौधरी आगरा से बोल रही हूँ जी विनीता जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी मैं ठीक जी जी जी और बताइए क्या करते हैं वैसे हैं आप अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है क्या बात है तो हमारे अच्छा। श्रोताओं को एक हाथ कोई मुखड़ा गीत वगैरह आपकी आवाज़ में सुनाइए अच्छा लगेगा हमें वैसे <laughs> भी आज आज तो वर्ल्ड म्यूजिक डे है जी तो जी जी इस मौके पे जो मुझे मतलब आपके चैनल से मुझे लगा, हुआ, बहुत लगा। <laughs> तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे एक जरूर सुनाऊंगी जी सुनाइए हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और आपका फोन नंबर बताइए <laughs> हेलो जी नंबर बताइए आपका अच्छा एट सिक्स वन डबल सेवन ओके एट सिक्स वन डबल सेवन नाइन सिक्स टू एट जीरो ओके विनीता जी सुनाइए गीत सुनाइए जी मैं तो शाम भजन सुनाने जा रही हूँ भोजन है आप लोगों ने सुना भी होगा घरे हु है ओ सांबरे दुनिया दीवानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी अजब कहानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी अदब कहानी है ओ सांरे तेरी दुनिया दीवानी है सावरी मेरी दुनिया दीवानी है मोर छड़ी तो तेरी करती कमाल है जो भी तू करता बाबा वो ताबे है वो मोर छड़ी तो तेरी करती कमाल है जो भी वो तु करता बाबा होता ताबे मिसाल है भगतों की तो दिल में रहता दिल कर जानी है भगतों की तो दिल में रहता दिल कर जानी है ओ सांरे इन गजब कमानी है हो सां तेरी दुनिया दीवानी है का सहारा बाबा तुम रखवाले हो पल में ही मान जाती बड़ी भोले भाले हो हो का सहारा बाबा तुम रखवाले हो पल में ही मान जाती बड़े बड़ा ना दुनिया में कोई निदानी है तुमसे बड़ा ना दुनिया में कोई भी दानी है ओ सावरी तेरी अजब कहानी है ओ सावरी मेरी दुनिया दीवानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी गजब कहानी है खाटू वाली श्याम घनी तेरी अजुब कहानी है ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है ओ सावरी तेरी दुनिया दीवानी है दुनिया दीवानी है शाम तेरी दुनिया दीवानी है दुनिया दीवानी है शाम तेरी दुनिया दीवानी है अरे दुनिया है। दुनिया दीवानी दीवानी है दुनिया है शाम तेरी वाह क्या बात है बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया आशा करता करताओं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए आपके लिए चैन तालियां हमारी ओर से आप <laughs> मेरा जी जी जी जी जी, जी। चलिए आपने कोलकाता से हमें फ़ोन किया विनीता चौधरी जी और संगीत दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और हम दिली दुआ करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़े और रेडियो मधुबन आपका ही है तो आप हमेशा चार से पाँच के बीच में मंडे टू फ्राइडे अपना गीत सुना सकती हैं ठीक है जी धन्यवाद शुक्रिया आप सुने हैं रेडियो मधन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ चलिए संगीत के इस विशेष दिन पर आपने बहुत ही अच्छा गीत सुना विनिता चौधरी से आशा करता हूँ आपको इनकी आवाज़ पसंद आए तो ज़रूर उनके लिए तवज्जो दे मैसेज करें और अपना प्यार जताएं आइए आगे बढ़ते हैं संगीत दिवस मनाने का या संगीत उत्सव के रूप में मनाने का एक ये भी है कि जो कलाकार हैं उन्हें मंच देने का प्रयोग करना भी उत्सव मनाना है तो संगीत दिवस में संगीतकारों को कलाकारों को एक मंच प्रदान करना ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो हमें करना चाहिए हेलो हेलो नमस्कार ओम शांति ओम शांति नमस्कार गोस्वामी जी कैसे हैं आप बहुत बहुत अच्छा भजन सुनाया जी जी जी पहले अरे हरियाणा हरियाणा में खातु में, में, में वहाँ जाके आया है और आप बोलते थे पूना, पूना <laughs> और ये भजन तो हमारा बहुत, बहुत मन पसंद भजन सुना जी को बहुत सारी शुभकामनाए आपको अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे भाई बहनों को हमारा शुभकामना रेडियो मधुम स्टाफ तो आगे बढ़ता रहे नई नई कहानी सुनाते जीवन की राह को <laughs> जी जी शुक्रिया शुक्रिया गोस्वामी जी आप सुनाए हैं रेडीमोथ बन नाइनटी पॉइंट फोर कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें जानकर कर ये चीज़ें सुनकर खुशी हो रही होगी और एक मैसेज आया लिखते हैं हर्षिदा जी सुबह मैंने सूरज को पूछा मेरे दोस्त कैसे हैं उसने कहा योग करने में है <laughs> क्या बात है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपका धन्यवाद शुक्रिया आपका जो स्टाइल है वो हमें पसंद आया कि आपने अच्छी तरह से उन चीज़ों को बया किया योग करने गए हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है योगा डे पर योग करने जाते हैं तो तो आइए और के सी जिंजर साहब ने सभी दोस्तों को बड़े प्यार से याद किया है योगा दिवस की शुभकामनाएँ भेजी हैं रमेश जी है। रमे जय माता जी एंड जय माता जी टू तो ऑल लिस्नर सुरेश भाई दर्जी महेश भाई मोदी कंचन भाई ताफिर भाई सुभाष भाई भूपत सिंह जी सुरेश जी जोटाना पिंडवाड़ा प्रकाश दर्जी और श्री देव पूजक जी हर्षिदा बहन जी कुपाराम जी और मोहनलाल जी, जी कुमावत आशुराम जी गुरु एंड मनसाराम जी भरत जी लुम्बाराम जी एंड ऑल लिस्नर चलिए सभी को याद करने के लिए धन्यवाद केसी जिंजर जी आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे पुराने जो लिस्नर हैं सुभाष भाई महेश भाई मोदी इनका बहुत समय से फ़ोन नहीं आया है तो उनका तबीयत तो वगैरह ठीक हो सेहत अच्छा हो ऐसे शुभकामना करते हैं और योगा दिवस की मंगल कामनाएँ करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और संगीत का महत्व यही है कि संगीत सिर्फ़ सात सुरों में बंदा नहीं रहता है इसे बांधने के लिए विश्व की सीमाएँ भी कम पड़ जाती हैं संगीत दुनिया में हर मर्ज की दवा मानी गई है ये दुखी से दुखी इंसान को भी खुश कर देती है संगीत का वो जादू एक मरते हुए इंसान को भी खुशी के लंबे दे जाता है संगीत दुनिया में हर जगह है अगर इसे महसूस करें तो हर जीवन के पहलुओं में सुबह से लेकर रात तक संगीत ही संगीत बरा है आप अगर थोड़ा सा अपनी नज़र अपने कान अगर तेज कर ले तो कोयल की कोकू पानी की कलकल हवा की सर हर जगह संगीत ही तो संगीत बसा हुआ है <laughs> तो जरा कभी सुन के देखिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गाना आपके नाम होता है ये तो बड़ा होता है लुटे कोई ईमन का नजर पड़े तो बही अदू मरो यहीं पे कही है मेरे मन का चोर नजर पड़े तो बही अदू मरो जी तुम्हारी यही पतिया मुझको है तड़पाती लुटे कोई मन का नगर लुटे कोई मन का नगर बन के निराशी चैन सावला समूह उस उस पिकारे रोग मेरे जी का मेरे दिल का चैन सावला समूह भड़ा उस पिकारे ऐसे को रोके अब कौन भला दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है कोई कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कोई मन का का साथी। साथी।, साथी साथी क्या बात है बात खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे अभिमान इस एल्बम का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मनोहर उदास की आवाज में तो चलिए आपको अच्छा लग रहा है तो हमें मैसेज करके बता ही देंगे आप लोग और जैसे कि हमारे स्वामी जी ने बताया उन्हें खाटू श्याम का जो भजन है विनीता जी ने सुनाया वो बहुत ही अच्छा लगा है तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और ये विश्व संगीत दिवस के बारे में बातें हो रही हैं और योगा दिवस पर आपने क्या किया है थोड़ा <laughs> तो सा बताइए आपने नहीं किया या सोच के रखा हो कि आगे से करना है या किसी ने आपको सुनाया है कि आज ऐसा हुआ या फिर कोई चीज़ आपने देखी हो योग योगा से रिलेटेड तो वो भी चीज़ें हमें बता सकते हैं ताकि हमें पता चलें कि आप कितने जागरूक हैं क्योंकि पूरे विश्व में इन चीज़ों को मनाया जा रहा है तो हमें उसके प्रति कितना ज्ञान है कितने हम जागरूक हैं वो पता चलेगा तो आइए संगीत का जो प्रभाव है संगीत जैसे मैंने कहा हर जगह उपलब्ध है सुबह से लेकर शाम तक आप संगीत आसपास बसा हुआ है लेकिन उसे देखने के लिए उसे जानने के लिए उसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी भाव अपने हृदय को खुला रखना पड़ता है संगीत हर इंसान के लिए अलग मायने रखता है किसी के लिए संगीत का मतलब अपने दिल को शांति देना है तो कोई अपनी खुशी का संगीत के द्वारा इजहार करता है प्रेमियों के लिए तो संगीत किसी रावबान या ब्रह्मस्त्र से कम नहीं है <laughs> संगीत हर किसी को आनंद की अनुभूति देता है संगीत के साथ दसरों में चिपेच रागमन को शांति देने के साथ ही रोगों को भी दूर करने का सहायक बनता है और ऐसा बताया गया कि संगीतज्ञ पुरुषोत्तम शर्मा जो शास्त्रीय संगीत से तनाव व इससे जुड़े कई अन्य रोगों को दूर कर रहे हैं और आबादी के छोटे से घर में रहने वाले पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने संगीत के माध्यम से काफ़ी लोगों को तनाव अनिद्रा ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों से दूर किया है और वो अपने रोगियों को कोई दवा या व्यवसाय या व्यायाम नहीं कराते हैं केवल एकाग्रमन से राग सुनने की नसीहत देते हैं पुरुषोत्तम शर्मा कहते हैं कि राग से रोग तो दूर होता ही है और रोगी में आत्मविश्वास भी भरता है तो कमाल है शर्मा जी की कि उन्होंने इतनी बारीकी से संगीत का प्रयोग किया है और आजकल तो बहुत जगह जो है आ, संगीत के साथ साथ हेल्थ वेल्थ दिया जा रहा है और संगीत से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जो हमारे मन और तन को ठीक रखता है तो चलिए आशा करता हूँ आपने इसका प्रयोग किया होगा और नहीं किया हो तो अभी रेडियो मधुबन सुन के भी आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे <laughs> संगीत इस तरह से हमारे जीवन में है कि वो हमेशा जब भी हम सुनते हैं तो एक खुशी हमारे मन के अंदर पैदा करता है सफर की मंजिल है जहा भी ये लगता है तेरी मह फिल है इस तरह से मेरी जिंदगी में शांत क्या बात है तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को ये गीत सुनकर कैसा एक हार्ट टचिंग यानी दिल को स्पर्श करता है इसके सारे लिरिक्स इसके सारे भाव और जब आप सुनते हैं तो खो जाते हैं इस गीत में तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं विश्व संगीत दिवस के बारे में बातें हो रही हैं और मैं शर्मा जी के बारे में बात कर रहा था पुरुषोत्तम शर्मा जी जो ख़ास आ, राग से रोगों को मुक्त करने की बातें करते हैं और घनी आबादी के एक छोटे से घर में रहने वाले पुरुषोत्तम शर्मा ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो आ, बीबी वाले पेशेंट है अनिद्रा वाले पेशेंट है या तनाव से ग्रसित लोग हैं उन्हें उनकी तनाव से अनिद्रा से और ब्लड प्रेशर से मुक्ति दिलाई है और संगीतज्ञ पुरुषोत्तम शर्मा का ये भी कहना है कि हर राग में रोग निरोधक क्षमता भी समाया हुआ है राग पुरिया धनश्री अनिद्रा दूर करता है तो राग मालकोस तनाव से निजात दिलाता है राग शिवरंजनी मन को सुखद अनुभूति देता है राग मोहिनी आत्मविश्वास बढ़ाता है राग भैरवी ब्लड प्रेशर और पूरे तांत्रिक तंत्र को नियंत्रित रखता है राग पहाड़ी जो हमारे मसल्स हैं स्नायु तंत्र को ठीक करता है राग दरबारी कांड़ा तनाव दूर करता है तो राग अहिर भैरव वा टूड़ी उच्च रक्तचाप के लिए कारगर भी है दरबारी कांड़ा अस्थमा भैरवी साइनस को राग तोड़ी सिरदर्द और गुस्से को निजात दिलाता है तो एलोपैथी में इसे मान्यता नहीं है एलोपैथी के मुताबिक संगीत से रोग दूर नहीं होते हैं हालांकि व्यवहारिक रूप से कई लोगों को संगीत सुनाने से या पढ़ने से नींद आ ही जाती है तो ये तो अपना अनुभव निजी अनुभव है चाहे से टेक्नोलॉजी या डॉक्टरी भाषा में मेडिसिन के फ़िलासफी में इन चीज़ों को नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अनुभव तो ज़रूर करता ही है कि संगीत से उन्हें क्या मिलता है और आपको सिंपल उदाहरण से शर्मा जी ने बताया कि आप अगर नींद नहीं आती है तो कोई किताब बोरिंग किताब पढ़ते जाइए थोड़ी देर में आप अपने आप सो ही जाएंगे <laughs> तो इसी तरह है कि आप अगर किसी बीमारी से बहुत परेशान हैं तो कोई बात नहीं अगर ऐसे शर्मा जी जैसे लोग बहुत हैं दुनिया में उनसे बातें कीजिए और राग के बारे में जानकारी हासिल करके उस राग को रेगुलर आप सुनिए तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे तो हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्हें कभी कभी जो है डॉक्टर के प्रोग्राम में वो फ़ोन करते हैं ये है वो है तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप रागों को सुनिए तो बीमारी से दूर हो जाएंगे <laughs> तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल है, है करते हैं और एक और ख़ूबसूरत गीत की तरफ ले चलता हूँ और ये गीत भी अपने आप में आ, बहुत ही खूबसूरत है जो एक अलग फील देता है तो मैं ये गीत आपको सुनाना चाहूँगा ये गीत भी आपने सुनाई होगा रेशमा जी की आवाज़ में मैं सुना रहा हूँ और ये अपने आप में एक आ, कमाल का गीत है जिसे सुनकर जो है आ, सभी के जो है भावनाएं जागरूक हो तो जाती हैं तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए नमस्कार चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले यानी मंडी को आपसे रूबरू होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कृत रहो